हरि मंदिर बने मौज मंदिर तीर्थों में पाप प्रविष्ट हुआ पर हित करना भूला समाज पर धन हर ना ही इष्ट हुआ जिसको देखो उसके भीतर स्वार्थ ही स्वार्थ है दिख रहा बच्चा बच्चा समाज का प्रभु केवल ही अपना हित सीख रहा अपना या अपनों से स्नेह सीमित हो अपनी बाखर में बंदी हो गया देश का हित अपने हित के बंदी घर में नेताओं में यह विश्व फैला क्यों मेरा ऊंचा नाम नहीं जनता स्वतंत्र हो कहती है नेताओं का कुछ काम नहीं यह सब चक्कर कुछ ऐसा है जिसने अनीति भर डाली है रजनी का दिन कर डाला है दिन को रजनी कर डाली है यह सुनकर गुरु ने कहा सुन लो कारण ठीक ब्राह्मण के बध से गये बिगड़ धर्म की ली। कैसा ही कर्महीन नास्तिक पापों से मंडित था रावण फिर भी पुलस्त के कुल में था ब्राह्मण था पंडित था रावण उसको तुमने छत्री होकर संघारा जो में वह ब्रांगर वह ब्रह्म हो आकर बैठा है कौशल में जब बोले उस पाप से किस विधि हो उद्धार हो सकता है यज्ञ से गुरु ने किया विचार रच जाए यज्ञ यदि अश्वेध तो सारी बाधाएं जाए आनंदा मृत धाराए फिर श्याम घटाए बरसाए पृथ्वी पर अपना आर्य देश धार्मिक तत्वों का नेता है अपने सब दुष्कर्मों को यज्ञो द्वारा धो देता है जब जब या पत्ती देश पर हो तो यज्ञ रचा देते हैं हम अपनी प्रत्येक कठिनता को इस हटा देते हैं हम वर्षा हित तो वर्षा यज्ञ यहाँ पुत्रेष्ट पुत्र के हेतु यहाँ नाना यज्ञों का है विज्ञान बतलावो जग में और कहा अतएव पाप के संकट को पुण्यों से आज हटाना है कर अश्वमेध कौशल का फिर जग में डा बजवाना है जो आज्ञा कह कर चले हर्ष सहित अवधेश कहा मार्ग में लखन ने मैं भी कहूँ नरीज, गुरुवर का कथन सत्य ही है मतिगत भी यही कहती है पर मुझे और ही एक बात अव अवनति का मूल दिखती है निर्दोष से ता त्यागी है यह बात आप भी जान रहे सतवंते के निर्वासन पर राजा धिराज कुछ ध्यान रहे उन गीली दुखनी आँखों को करुणेश भूल ही जाएंगे स्व अस्वेध करने पर भी कौशल में कुशल न पाएंगे सोया है कौन सुख से दी दो दीनों का दिल दुखा कर सोया है कौन सुख से दिनों का दिल दुखा कर किसने बढ़ाया बल है अब लामों को सता कर सोया है कौन सुख से दीनों को दिल दुखा कर हर एक लोगता है हर एक भोगता है अपने की एक फल को वह आम कैसे सिखाए बोए जो नी मलाक रोती है यदि प्रजा तो रोने दो उसे कह दो सीता का साप लेगा बदले रुला रुलाकर गोचाल हो या बहिया दुर्भिक्ष हो या माराम रखेगा पाप कब तक दुनिया दबा दबा कर, भीतर हृदय के जिसके मूर्ति छिपी हुई है कह दो क्षमा करे अपनी दया दिखा कर सोचा है दीन सोचाह सो है कौन सुख से सोया है कौन सुख से दोनों दीनों का दिल दुखा कर किसने बढ़ाया बल है अपलाम को सता कर सोया है कौन सुख से दिनों का दिल दुखा कर इन बचनों से लखन के बिकल हुए रघुवीर नैनों ने ही दे दिया उत्तर भर कर नीर पहुंचे राज पर जो हे राजा राम आज्ञा दे आरम्भ हो अस्मेध का काम नागर दल ने ना विद से नगरी को नया बना डाला नूतन नूतन निर्माणों से सिरपुर के भात सजा डाला मणियों मोतियों मणिकों से जगमग जब अवध सुहाता था निस्में निस्नाथ लजाता था दिन में दिन कर सकता था सजा रहे थे देश जब देश भक्त सालाद भेज रहे थे भरत भी सभी जगह संवाद गणपति सुरपति साधिक सब सुर्ण आये उस समय अयोध्या में यम काल वरुण मारुत कुबेर छाए समय अयोध्यामी वाणी अयोध्या में संपूर्ण शक्तियाँ भी आये महिलाओं जैसा वेश बना ऋ सिद्धियाँ भी आई गौतम कर्णाद जा बालि कपिल अंगिरा अगस्त पधारे हैं कश्यप परासर आसर याज्ञवल्क भगुअत्र पधारे हैं नल नील द्विद समेत किसा पति सम्मिलित हुए श्रीलंका पति समलित हुए कहना है यही महोत्सव में सब सुरुनि मंडल आया है नर दल रजनी चर दल भूपति भू सुर दल आया है एक और हो रहा था अथित जन का मान उधर दूसरे हुआ विधिवत यज्ञ विधान सरजू के तीर यज्ञ वेदे रज गए पूर्ण सुघुराय से तब अंतरंग में कुछ ऋषि मुनि बोले रघु रग भर रघुराये से औधेश यज्ञ के होने में आपसे धर्म के उलझन है पत्नी यज्ञ है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है फलदायक यज्ञ तभी होगा जब अर्धांगनि भी साथ रहे बलदायक यज्ञ तभी होगा जब अर्धांगनि भी साथ रहे यदि जीवित हो जान की कही तो उनको बुला लिया जाए अथवा करने को यज्ञ पूर्ण दूसरा विवाह किया जाए शब्द दूसरे विवाह के सुने क्लेश के साथ दीन भाव से उसी क्षण बोले दीनानाथ राघव पर बड़ी कृपा होगी ऐसीन आप आज्ञा करिए अन्यथा वचन उल्लंघन का पहले अपराध क्षमा कीजिए छिन जाए सारा राजपाठ हो जाऊ रंकन डरता हूँ सौगंध पूज चरणों की है मैं सत्य सत्य ही कहता हूँ चाहे यू ही रह जाए यज्ञ निज निज गृह निप मन जाए चाहे सूरज कुल का सूरज अपमान निशा में ढल जाए इम हो चाहे ज्वालामुख मुख चल चाहे चल जाए ज्वाला हो जाए सरयू जल सरयू जल चाहे जल जाए बन जाए सिंधु चंद्रमाया चंद्रमा सिंधु में पट जाए मेदनी रसातल में पहुंचे तल वितल तला तल फूट जाए इतना विप्लव होने पर भी ऐसा उत्साह नहीं होगा कौशलपति का इस जीवन में दूसरा विवाह नहीं होगा पंचों में जिसको दिया अर्धभाग का ठोर उसको आसन विश्व में कैसे लेगी और